युधिष्ठिर बोले जनार्दन पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जभी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें क्योंकि वह मोक्षरूप सुख को बढ़ाने वाली है कलियुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली संपूर्ण मनोवांचित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों ना हो सदा ही उसका व्रत करना चाहिए भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए जो शास्त्रोक्त विधि से इस्लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है युद्धिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है भगवान श्री कृष्ण बोले राजन जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है एकादशी को एक बार भोजन एकादशी को निर्जल व्रत दसवीं को एक बार भोजन एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांचित वस्तु को पाता है यह कामदा पवित्र पावन महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है नृपश्रेष्ठ कामदा एकादशी को विधिपूर्वक पुष्प धूप नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांस के बर्तन उड़द मसूर चना कोदो साग मधु पराया अन्न दो बार भोजन तथा मैथुन इन दसों का परित्याग करे इसी प्रकार एकादशी को जुआ निद्रा पान दातुन पराई निंदा चुगली चोरी हिंसा मैथुन क्रोध और असत्य भाषण इन ग्यारह दोषों को त्याग दें तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन उड़द मसूर तेल असत्य भाषण व्यायाम परदेश गमन दो बार भोजन मैथुन बैल की पीठ पर सवारी पराया अन्न तथा साग इन बारह वस्तुओं का त्याग करें राजन जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में करके श्री परुषोत्तम की पूजा की है वे सब पापों से मुक् परम गति प्राप्त होते हैं इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है